117. वन वन सवन भूतयोन्यक्षरुक तत्कूत प्रसिद्ध दृष्ट यथोर्ननासृजते गृहते चथ पृथिव्याषधेसंव यहाँ के केशलोमानी तथाक्षरा संभवतीह विश्व यहां ऊर्ननाट है किंचि कारणातरमनपेक्ष्य स्वयं सृजते स्वरीर अव्यति तंतून बहि प्रसारयतिनस्ता गृह्य गृहती स्वात्म भाव आदय पृथिव्या ओषधय व्रीह्दीस्थावरा स्वात्तिरक्ता प्रभव यहाँ चत विद्यनाजीवतो केश लोमा चीलक्षण यथैते तथा विलक्षणं सलक्षणं च निमित्तान्तरनपेक्षात् यथोक्तलक्षणात् अक्षरात् सम्भवति समुत्पद्यते इह संसारमण्डले विश्वं समस्तं अनेक अनेकदृष्टान्त उपादानं तु सुखार्थप्रतिबोधनार्थं